नमस्कार मित्रों आज की तारीख 22 अगस्त बुधवार 22 अगस्त 2012 ये वीडियो है आ, आ, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मतलब और सारे उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जितने भी मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर है गुजरात में मुझे डाउट नहीं है कि जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं पू पिछले पंद्रह साल में जितने हुए और भारत में जितने मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बाकी मिनिस्टर तो उनमें ये सबसे खराब का सबसे अच्छे या सबसे कम खराब दो में से जो भी सबसे अच्छे या सबसे कम बुरे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है आ, उनके कुछ कुछ प्लस पॉइंट जो उभर के आते हैं वो है कि वाकई कोई भी मिनिस्टर देखलो तो अधिकतर मिनिस्टर में भाईबतीजावाद है इसमें सबसे कम है फेवरेटिज्म यानी कि अपने ही दोस्तों को अपने यार दोस्तों को पॉलिटिकल पोजीशन देना वो भी रिलेटिवली कम है अपने पड़ोसियों को अपने गांव के आदमियों को बड़ी-बड़ी पोस्टों पे रखना वो भी कम है, है पॉलिटि� एक्सPECTED होता है तो फेवरेटिज्म भी सबसे कम है जीरो नौ के बराबर और ओवरऑल बाकी राज्यों की तुलना में आ, कम आ, काफी अच्छा है बाकी राज्यों की तुलना में लेकिन बात आगे आके आती है और कि 2014 में तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने की संभावना उनकी सबसे ज्यादा है शायद मैं कहूंगा 100% guarantee कहना हो तो भी कोई、uh, exaggeration नहीं होगा तो कि बाकी जो minister है जैसे चिदंबरम है Congress के या प्रियंका गांधी राहूल गांधी तो won't be PM candidate, प्रियंका गांधी will be PM candidate और बाकी party हो के है नितिश कुमार है शायद अन्ना party भी अपना कोई candidate project करे या वो नित तो और बीजेपी के अंदर भी कोई खास पीएम कैंडिडेट नहीं है शायद सुषमा स्मराज और आडवाणी अपने आप को प्रोजेक्ट करे तो ये जितने भी 10-15 पॉसिबल वायबल पीएम कैंडिडेट है उनमें इनकी संभावना सबसे ज्यादा है आम पब्लिक में और फेसबुक और और कुछ जैसे सोशल मीडिया में इनकी पब्लिसिटी सब पॉपुलै अभी जो माहौल है कि नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे इसी तरह का माहौल 1996 में 1995 1996 में भारत में था कि वाजपायी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो भारत की अधिकतर समस्याएं कम हो जाएगी जितना अभी नरेंद्र मोदी के लिए पॉजिटिव एनर्जेटिक माहौल है उतना ही वाजपाय के लिए 1995 में था अभी जो वोटर है जो 20 से 35 साल की उम्र के तब उनकी उम्र रही होगी 5 से लेके 15-20 साल की तो उनको ये 1995 की घटना का इतना अंदाज नहीं होगा और अभी जो ये सोशल मीडिया और टीवी हुआ है उसका एक advantage है कि communication बहुत ज़्यादा होता है पर एक disadvantage भी है कि अभी की जो generation है 20 और 35 वर्ष के लोग जो है वो अपने से 15 साल बड़े 15-20 साल बड़े 25 साल बड़े उनके parents या तो उनके uncle या तो उनके family member या तो पडोस में है उनके साथ अभी उनका political discussion बिल्कुल कम हो गया है तो आज से 20 साल पहले पॉलिटिकल माहौल क्या था उसके बारे में अभी जो 20 और 35 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है तो उन्हें इस बात का अंदाज नहीं है कि आज से 15-20 साल पहले भारत में यही माहौल था कि वाजपायी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक सारी समस्याएं हल कि जब बाजपाई की बीजेपी की अडवानी की सरकार आएगी तो बांग्लादेशियों को भगा देंगे और आने से रोकेंगे कम से कम इतनी उम्मीद थी तो वो उम्मीद भी खरी नहीं हुई बांग्लादेशी जो बाजे बीजेपी का छह साल का शासन रहा उसमें बेरोक्तों काते रहे शुरुआत में थोड़ी सी कमी आई थी बाद में जब बीजेपी पोस्पोंड कर दी यानी जंक कर दी और नेशनल आईडी सिस्टम कुछ नहीं बनाया ताकि नए बांग्लादेशियों ना आ सकें और बांग्लादेशियों को आना बेरोटोक चालू रहा वो छह साल के समय में तो ये मान लेना कि प्रधानमंत्री एक आदमी एक अच्छा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो सारी समस्या हल हो जाएगी वो गलत है उसक プラザンマン 3, 27 3、バネンケ、キャッシュ、チンソー、ミッピー、ドソー、275、273、273、ミッピー、パラメンメンメンメンメンメンメンメンンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンメンンメンメンメンメンメンメンメンメンンメンメンンメンメンメンメンメンメンメン जैसे लालबादू शास्त्री, आ, देवी इंदिरा राम माँ और राजीव गांधी के बारे में भी जो कहा जाता है वो मिश्रित है। उन्होंने वो सिख के सिखों के हत्याकांड में वो पूरी तरह उनका इंवॉल्वमेंट है। और it was a criminal act। उसके लिए उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद उनके सामने जो भ्रष्टाचार के आरोप ह का सेक्टर इम्प्रूव करने की कोशिश की कंप्यूटराइजेशन इम्प्रूव करने की कोशिश की सांपीतराड़ों को वही लाए थे ताकि भारत में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्यूनिकेशन काफी जल्दी आगे बढ़ सके लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली और उसके यही रीजन होते हैं कि एक आदमी अच्छे एक अच्छा आदमी पी कुछ-कुछ माइलस्टोन सफलताएं मिली जैसे लालबाडु शास्त्री ने खेती के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति की सेना को थोड़ा मजबूत बनाया देवी इंदिरा माने पाकिस्तान के दो टुकड़े किरदीये फिर ये एटॉमिक बम बनाया तो अच्छा नेता था उससे गारंटेड फायदे होते हैं लेकिन ये मान लेना कि अच्छा आ उनमें से अधिकतर अब मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के एजेंट बन चुके हैं और जो नया लॉट है उसमें भी ऑलरेडी मल्टीनेशनल मिशनरी कंपनियों का काफी पेनिट्रेशन है जैसे अरविंद गांधी ये अन्ना है बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के अंदर भी आधे से ज़्यादा एमपी बीके हुए हैं उमा भारती ने खु कि ये लोग ऑफिस से निकलते हैं मंत्रालय से शाम को सात आठ बजे और सीधा सेवन स्टार होटल में जाते हैं और सुबह वहीं से वो मंत्रालय आते हैं तो इसी एमपी का अधिकतर एमपी ऐसे ही होंगे और मान लो इस तरह के एमपीओं को उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे आदमियों को टिकट देने की कोशिश की तो ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के पास बैकअप है, बैकअप प्लान क्या है कि वो अरविंद गांधी को एक बहुत बड़े नेता, अच्छे नेता की तरह उभारेंगे, एजुकेटेड मिडिल क्लास वोट कम हो जाएंगे और बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की मजॉरिटी आ जाएगी किसी न किसी तरह का गठ कि या तो तुम हमारे एजेंटों को टिकट दो और यदि हमारे एजेंटों को टिकट नहीं दिया तो हम अन्ना और अरिजित गांधी की पार्टी को इतना हीरो की तरह प्रोजेक्ट करेंगे कि अधिकतर मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास वोट है वो उनकी ओर चले जाएंगे और मेजॉरिटी तो क्या 150 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेग तो इसलिए फिर बीजेपी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए बीजेपी के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के एजेंट हैं उनको टिकट देनी पड़ेगी तो आधी बाजी तो वहीं खत्म होगी उसके बाद कोई बहुत अच्छा आदमी पीएम बन जाए और उसने दो-चार अच्छे कानून लोकसभा में पास कर दिए तो राज्यसभा में तो म राज्यसभा तो दो साल में हर दो साल वन थर्ड रिटायर होती है अभी तो राज्यसभा में बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की कोई मजॉरिटी है नहीं 2014 में भी होने नहीं वाली तो लोकसभा में 24 अच्छे कानून पास कर भी दिए तो राज्यसभा में रुक जाएंगे राज्यसभा ने पास कर दिया तो जुड़ी शरी तो बैठी है � サウディアラビアのロゴの真のファンディングの terrorist movement の時に何を言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを e うか u 言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うか उसमें ये चिदंबरम प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह इन लोगों का हाथ है और कसब की फांसी रुकी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उसने स्टै आर्डर दे दिया है फांसी पे तो अच्छा एमपी अच्छा पीएम बन गया तो लोकसभा में कानून अच्छे पास होंगे उसकी गारंटी नहीं है पहले तो उसने बहुत ज वाजपाई पर राष्ट्रवादी लोगों का दबाव था 1997 की बात कर रहा हूँ गोविंदा चारिया और अन्य राष्ट्रवादी लोग जो थे सच्चे राष्ट्रवादी उन्होंने दबाव किया वाजपाई पर कि पोखरंटू होना चाहिए वाजपाई नहीं करना चाहते थे लेकिन इतना दबाव पड़ा कि उनको पोखरंटू करना पड़ा तो अमेरिका ने तुरंत पैसा फेंकना शुरू किया कि भाजपाई की सरकार गिरा नहीं है नतीजा क्या हुआ जयललिता ने सपोर्ट वापस कीचड़ लिया जयललिता को भी सपोर्ट वापस नहीं खिंचता था तो हाईकोर्ट के जज ने उसको जेल तक पहुंचा दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया सच्चे झूठे � じゃあ、BJP のチャンスは、BJP のチャンスは、BJP のチャンスは、BJP のチャンスは、BJP のチャンスは、BJP のチャンスは、BJP のチャンスは、 और कुछ 30-40 एमपी अलग हो गए थे और अलग पार्टी बनाई थी फिर वो कांग्रेस से जा मिले यानी पार्टियों में दरार पड़ सकती है या तो दरार ना पड़े तो एमपी को बड़े पैमाने पे खरीद के पीएम बदला जा सकता है और वो यदि नाकामयाब रहे तो एसएससीनेशन तो हो सकता है जैसे लालबाडु शास्त्री की हत्या でも、今日はフィードル・カストローのように思い出していません。フィードル・カストローが2009年に起こることができて、フィードル・カストローが2009年に起こることができて、フィドル・カストローが2009年に起こることができて、フィードル・カストローが2に起こることができて、 फिर अमेरिका ने फिडल कास्ट्रो को खत्म क्यों नहीं किया पूरा? खत्म इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको भय था कि फिडल कास्ट्रो को यदि बांटा डाला और उसकी जगह दूसरा आया वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया और रूस तो बैकिंग दे रहा है क्यूबा को उस समय भी दे रहा था आज भी दे रहा है तो रूस क्य तो क्योंकि कিউबा अमेरिका के इतना नजदीक है कि उसको एक बार यदि गलत हो गया तो बड़े पैमाने पे अमेरिका को नुकसान हो सकता है इस भय से अमेरिका ने उसे बाद में छेड़ना बंद किया। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा कोई भय नहीं है। यदि भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करनी हो तो हम अमेरिका पे कोई डा� हत्या ना कराए प्रधानमंत्री कि तो दूसरे स्रोतों के द्वारा किसी आतंकवादी को पैसा दे दिया या तो किसी अशंतुष्ट व्यक्ति को उकसाया कि भाई ये मरेगा तो हम तुमको पीएम बनाएंगे उसके द्वारा हत्याएं हो सकती हैं और अनेकों हत्याएं है हुई हैं जैसे जनरल जिया की सीआईए ने हत्या कराई थी और पाकिस्तान लालबाडु शास्त्री जी की हत्या हो गई, देवी इंदिरा राम मां की हत्या हो गई क्योंकि देवी इंदिरा राम मां पोखरण टू कराना चाहती थी, पोखरण टू की सारी तैयारी जुलाई 1984 में हो चुकी थी, बटन दबाने के देर थी, और जुलाई अगस्त में हो चुकी थी और देवी इंदिरा राम मां ने सोचा कि नवंबर दिसंबर म 1984 में देवी इंदिरा मां की हत्या हो गई और उस हत्या के पीछे भी आप देखिए कि जो दो गार्ड थे सतवंश सिंह बियांसिंह को उनको तीन बार परिफरी पे रखा गया लेकिन तीन बार उनकी ड्यूटी परिफरी से चेंज होके गेट के पास रख दी किसने किसी ने मतलब जो सिक्योरिटी ऑफिसर था चीफ इन चार्ज उसने तीन बार तो इनको गेट के पास रखा जाए ताकि इनके हत्या के चांस बढ़ जाए। तो एक तो अच्छा पीएम आने की संभावना 100 परसेंट मान लो, तो 500 में से 300 एमपी अच्छे होंगे, ये संभावना जीरो है। वो एमपी बिकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, वो संभावना जीरो है। अच्छे कानून लोकसभा में पास हो गये, तो राज्यस हाँ गलत ख्याल है और बाद में एसेशन भी हो सकता है अंत में ये सारे मान लो एसेशन भी नहीं हुआ तो बाहरी आक्रमण का तो खतरा है ही बाहरी आक्रमण यानी कि चीन अमेरिका हथियार भारत को हथियार देना कम कर दे तो चीन मौके की राह देख रहा है कि कब भारत पे आक्रमण करके उसके दस पंद्रह टुकड़े कर दिए जा� On and も es, help halt, i、well、しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも द もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし कि यदि भारत को अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के हथियार मिलना बंद हो जाए, स्पेयर पार्ट मिलना बंद हो जाए, और पाकिस्तान और को चीन के एग्रेड वेपन मिलने शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान की सेना मद्रास तक, कलकत्ता तक, तक पहुंच सकती है, इसमें कुछ रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि एक बार सेना रूपी दीवार バーラーメキッネローガーバースバンドケ、セナーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーア アクションはあなたの名前は誰が言うかというと、私はガダフィーの名前は誰が言うかというと、ガダフィーの名前は誰が言うかというと、 昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨 u の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨 i の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日 a 会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の k 議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日の会議は、昨日のの会議 यानी कि दो करोड़ बांग्लादेशी और नक्सलवादियों के द्वारा बड़े पैमाने पे इंटरनल इंसर्जेंसी कराई जा सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी कराया जा सकता है यदि नेता दबने से मना करे तो फिर जब स्ट्रॉन्ग लीडर होता है या डिक्टेटरशिप में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसके नीचे का स्टाफ どう option を見いうと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 विरोध दबाने की कोशिश की कि भाई जो भी विरोध करेगा उसको जेल में बंद कर दूंगा जैसे देवी इंदिरा राम मां ने वो गलती 1977 में की थी तो एक बार विरोध करना खत्म हो जाए यानी उसके अधिकारी इस बात पे लोगों का दमन करना शुरू कर देते हैं पैसा एटना उनको जेल भेजना कि ये आदमी साहब आपका � उसके घर पे थोड़े बहुत पोस्टर मिल जाएंगे, कागज मिल जाएंगे, जिसमें कि डिक्टेटर के विरोध की पत्रिकाएं, कि आपका विरोध कर रहा था, यानी अधिकारी के जिस किसी से आदमी से दुश्मनी हो कोई भी वजह से, उसको किसी भी तरह से वो जेल में बंद करवा देगा, उससे पैसे ऐठेगा, और जो लोअर स्टाफ होता, उसका और लीबिया में भी वही हुआ लीबिया में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो गदाफी के खिलाफ हो गए क्योंकि गदाफी का स्टाफ था वो बड़े पैमाने पे रिश्वत कुरियर दमन करता था और उनकी कंप्लेन गदाफी तक पहुंचती नहीं थी क्योंकि हर तरह के डिसेंट हर तरह के प्रोटेस्ट पे एक तरह का बैन लग गया था और जो कि आज मान लो मैं कहीं बहुत बड़ा काम करता हूँ मैंने कोई बहुत अच्छी स्कूल चलाया तो कोई बहुत अच्छा पावर प्लांट बनाया या कुछ भी किया कि जिसे फायदा हो रहा है देश को तो नाम मुझे नहीं मिलेगा नाम तो बड़े नेता को मिलेगा तो उसकी फिर काम करने की रुचि वैसे ही कम हो जाती है जबकि जो मै एट्रोसिटी पुलिस एट्रोसिटी नहीं है पुलिस में करप्शन नहीं है तो उसका क्रेडिट सीधा कमिश्नर को मिलेगा तो वो देखेगा कि मेरा काम अच्छा है तो अब मेरे होम मिनिस्टर बनने का चांस बढ़ गया लेकिन इसमें तो कोई भी अफसर अच्छा काम करेगा ऊपर से नीचे तक तो क्रेडिट टॉप लीडर को जाएगा डिक्टेटर को जा� あう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も वो बड़े पैमाने पे कूप प्रचार करके उसको बदनाम कर देंगे और एक या दो जज को उसके खिलाफ पैसा देके जजमेंट ले लेंगे ले उसके खिलाफ जैसे देवी इंदिरा गांधी के साथ हुआ देवी इंदिरा गांधी ने पोखरांटू किया अमेरिका को अच्छा नहीं लगा रशिया को अच्छा नहीं लगा और पाकिस्तान के दो टुकड़े बांग्लাদেশ का उत्तरी हिस्सा भारत में मिल जाएगा। वो रूसिया को भी अच्छा नहीं लगा। इंद्रा, देवी इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान के टुकड़े करने की योजना बनाई थी, रूस ने मना कर दिया था उसपे। और इंदिरा गांधी ने फिर भारत के अंदर हथियारों का उत्पादन शुरू किया तो वो भी रूस को अच्छा न でも、この時点で2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの人は2つの आ, एक हाईकोर्ट जज ने सीआईए ने हाईकोर्ट जज को इन्फ्लुएंस करके देवियों मां के खिलाफ जजमेंट ले लिया कि पांच साल के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया उस केस के जजमेंट की आप डिटेल्स लेना तो आपको लगेगा कि भाई ये तो एकदम बकवास जजमेंट है इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी की गलती हुई थी इंदिरा गांधी की � पर टेक्निकल पॉइंट पे भी मानो तो उसकी गलती थी तो जो भी सजा करनी है करो उसको लेकिन सीधी सजा झज्जने इंदिरा देवी इंदिरा राम माखो की कि भाई तुम पांच साल के लिए इलेक्शन नहीं ले सकते तुम्हारा इलेक्शन कैंसल किया जाता है और अब तुम पीएम भी नहीं बन सकते तो वो भी अच्छे पीएम के सामने हो सकता है मान लो नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो उनके सामने जो भी दो-चार केस है जैसे सोराबूदिन का केस है इशरत जहां का केस है 2002 के रायत के केस तो चलते जाएंगे अगले 20 साल तक चलते जाएंगे तो किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट का जज उनके सामने वारंट निकाल के � लोकपाल का कानून इसलिए पास हो जाएगा कि भारत सरकार ने यूएन में ये प्रॉमिस दिया है कि हम हमारे देश में लोकपाल का कानून पास करेंगा और यूएन ने ये प्रॉमिस लिया क्यों? यूएन ने ये प्रॉमिस इसलिए लिया क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में लोकपाल सिस्टम चाहती हैं। यूएनसीएसई UN (United Nations Convention Against Corruption) य और भारत उसपे सिग्नेटरी कंट्री है और उस यूएनसीएसी के सेक्शन फाइ में आप प्लीज डाउनलोड कर लिए यूएनसीएसी ड्राफ्ट आप करोगे तो पूरी पीडीएफ आ जाएगी 40-50 पेज की उसके सेक्शन फाइ में लिखा है कि हरेक देश अपने हरेक सिग्नेटरी कंट्री अपने देश में केन्द्रस्तर पर और राज्यस्तर पर इंडिपेंडेंट क प्रश्टाचार का केस हो तो किसी भी आदमी के खिलाफ investigation, prosecution करने की power होगी और वो independent commission होगा यानि minister उसको appoint करे या न करे लेकिन उसको नौकरी से निकल, नहीं निकाल सकते independent commission यह उसका मतलब होता है आम तोर पे यानि वो लोगपाल ही हुआ independent commission का वो शब्द, लोगपाल शब्� तो 2013 में जब लोकपाल का बिल पास होगा, तो सोनिया गांधी है, वो अपने 10-15 चमचों को लोकपाल बना देगी। तो एक बार लोकपाल सिस्टम आने के बाद तो राज करेगा लोकपाल। लोकपाल के पास पीएम नहीं, और शायद पीएम भी, और पीएम नहीं तो बाकी मिनिस्टरों को तो जेल में भेजने का पावर हो गई, कि किसी के भ PM、e、は ha,、um hmm. 2つのパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持つパスを持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 मैं तुमको एक्सपोज करके छोडूंगा, मैं तुम्हारे पावर भी कम कर दूंगा। तो ऐसे हालत में चांसेस काफी है कि उसे मुखी खानी पड़े। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो मुश्किल नहीं बोलता इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे कंस्ट्रैंड तुम्हारा एक हाथ इधर फंसा हु जो तीन-चार पुलिस वाले जेल में हैं वर्जारा, अमीन, जो भी है, उनसे यदि एक लाइन लिखवा लेती है कि मैंने मुख्यमंत्री के आदेश पर सोराबुद्दीन का एनकाउंटर किया या इशराज यांका एनकाउंटर किया, एक लाइन उसे लिखवा लिया, खत्म। दूसरे मिनट उसे जेल के दरवाजे के ऊपर भेजा जा सकता है। आप पिछले गूगल कीजिए अमित शाह गुजरा�t होम मिनिस्टर तो पूरे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो एसआईटी रखी है सीबीआई की एसआईटी उसने अमित शाह को जेल के अंदर पहुंचा दिया पंद्रह-बीस दिन जेल में रहा वो होम मिनिस्टर था नंबर टू नंबर थ्री कह सकते हो गुजरात के मिनिस्टर म ジェルケンダーパンチャーディア、パンダダディン、ビスディン、ジェルメランアパラウスケバー、ベルミリ、コンディション、キャーキー、ゴジラーケンダニアシャティアニ、ゴジラーケンエレ、ゴジラーケン、ブッドプローバー、グローマン3、ウンキー、ハラティアヘキー、ゴービー、ゴジラーケンダニアシャティアン、ウォー、ワーニングショータ、キシコビ、ダレクシマニアミシャセヘニ。 यदि किसी को दुश्मनी है तो नरेंद्र मोदी सी है ये तो नरेंद्र मोदी को एक वार्निंग शॉट दिया था कि भाई देख तेरे मिनिस्टर को जेल में पहुंचा सकते हैं तो कुछ नहीं उखाड़ सकता तो उसका कुछ नहीं बचा सकता अब ज्यादा कुछ पंगे लिए तो तेरी बारी भी आ सकती है तो और इसमें मैं किसी का दोष नहीं � तो मुख्यमंत्री के हर एक डिसीजन है वो कब इम्प्लीमेंट होते हैं जब गवर्नर उसपे साइन करता है। गवर्नर किसका चमचा होता है प्रधानमंत्री का चमचा होता है। यानी कि जितनी भी विकास की योजना है सारी विकास की योजना को ब्रेक मारनी हो तो प्रधानमंत्री के लिए एक सेकंड का काम है गवर्नर को बोल दे कि जितन तो सारे विकास के काम सारे सब सब जितने भी काम करने हैं जिससे पब्लिसिटी या लोगों का भलाव जो भी वो सारे काम एक सेकंड के अंदर रुक सकते हैं और वो काम अभी तक हुए क्यों उसका भी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी गवर्नर को पूरा विकास रोकने के लिए आदेश नहीं देते तो इस � इतनी सारी लॉबियां हैं जो कि इतनी डीप रूटेड लॉबियां हैं मल्टीनेशनल कंपनी के पास इतना मीडिया है इतने ये जुडिशरी में इतना पाव डीप रूटेड है तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा इतने सारे हाथ पांव इधर उधर फंसे होते दो मिनट के अंदर उसे बेदखल किया जा सकता है या तो वो समझौता कर ले � सर्वोपरि ये ये आदमी कहेंगे लेकिन उसको काम वही करना पड़ेगा जो एमएनसी का है उसके लिए आपको गूगल करने को कहूँगा पार्क हंगली कोरिया कोरिया पार्क हंगली कोरिया का प्रेसिडेंट था डिक्टेटर था जनरल था उसके बाद वो डिक्टेटर बना बाद में प्रेसिडेंट बना 1960s में 1960 में वो सत्ता पे आया त रूलर था। पब्लिक में ये इमेज बना के रखी थी उसने कि वो सब कुछ शासन करता है पर उसके अंदर सारा शासन है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में आ चुका था। उसको सारी पॉलिसी मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर में बनानी पड़ी। मल्टीनेशनल कंपनी आई, जितनी कोरिया की कंपनियों ने बिकने से मना कर दिया खत्म Korea का, अमरीकी multi-national company के थूँ आता है, तो माल अमरीका में बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा. यानि, कौन सी company का धंदा बढ़ा? अमरीका की multi-national company का, उनका business बढ़ा, और multi-national company ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाने शरू किये, जैसे कि उन्होंने, सरकार के अंडर जो तो multi-nation company हो ने 1960 से लेकर Korea की बात कर रहा हूं, South Korea की, कि 1980 के बीच में जो policy बनवाई उसकी वज़ा क्या होई, कि 1960 में South Korea में 5% Christianity थी, आज South Korea में 40% Christianity है, और South Korea सब कुछ बनाता है, TV बनाता है, Memories बनाता है, CPU बनाता है, मोबाइल बनाता है, लेकिन हथियार एक भी नह ना वापर fighter plan बनते हैं, ना nuclear weapon बनते हैं, ना biological weapon बनते हैं, ना chemical weapon बनते हैं, यानि कि सेना की जहां तक लेना देना है, South Korea 100% अमरीका पर dependent है। तो इस तरह का एक सिनारियो खड़ा होता है, जिसमें दिखने के लिए जो टॉप लीडर है, जो डिक्टेटर है, वो कंट्रोल मे middle level का administration वो पूरा एक तरह से outsource हो गया होता है और वही लोग show चलाते हैं और वो media में ऐसा projection करता है कि भई show है वो top का leader चला रहा है जैसे पाकिस्तान में था दूसरा example दो एक example मैंने दिया पार्क हंग ली दूसरा example मैं देता हूँ जनरल जीया का सब मानते थे कि शासनपूरा उसके नाम पे सीआईए करती थी था थोड़ा बहुत जनरल जिया के पास पावर था अमेरिका नहीं चाहता था कि भुट्टो की हत्या हो लेकिन उसने हत्या करवा दी थोड़ा बहुत था उसके जितना उसके पावर में तो उस था था लेकिन जब जनरल जिया ने कुछ ज्यादा ही डिमांड उसकी बढ़ गई तो दूसरे दिन उन कि मीडिया ऐसा दिखाएगी कि भाई डिक्टेटर या वो टॉप लीडर है वो कंट्रोल में जबकि अंदर से कंट्रोल है वो लॉबियों के हाथ चला गया होता है जो कि आ, मीडिया मैनेजमेंट कर रही है और जो पॉलिसी बनवा रही है अभी जो सक्सेस है उसके बहुत सारे कारणों में एक कारण यह है कि गुजरात पहले से आगे था 192001 में आप देखो तो गुजरा�t was number one state in many ways. उसका reason ये है कि 1960s में, 1950s में, 19 आज़ादी के तुरंत बाद यहाँ पे बड़े पैमाने पे land reforms हुए. Land reform यानी कि जो बड़े जमींदार थे, जिनके पास मिलो की मिले जमीन थी, सरकार ने उनसे जमीन लेके छोटे किसानों को दी. उससे क्या हुआ कि एक तो जो पहले क्या था कि एक जमींदार है जिसके पास मिलों की मिलों जमीन है तो समृद्धि सारी उसके घर पे है वो कलकत्ता में बंगले खरीद रहा है बम्बई में खरीद रहा है उसके घर पे रोड नाच गाना आयाशी हो रही है और लेकिन और गांव में हरेक आदमी लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्� तो एक तो वो समृद्धि 2000 परिवारों में बढ़ गई तो उनके लड़के पढ़ने लगे कॉलेज जाने लगे छोटे मोटे साइकिल स्कूटर वैकल खरीदने लगे और जो खेत मज़ूर है लैंडलेस लेबरर उसके लिए डिमांड बढ़ गई कैसे 東京の大学の時は、東京の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大 Highly crime area क क क आ, 1955年に、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、今年の大変なことは、 アンストラは Gujarat industrialization は 1st 月です。そして何をしているのか ?UP、Bihar は1950年に Bihar は1年で、Bihar は1年で、Bihar は in 1950年に Bihar は1年で、何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何が言えば何 どうしても、なたが犯罪ができないことができないことができなきないことができないきないことがができないいきないことができないことができないこができないことができなきなことができないことができないこできないことができないがないことことできないことができないことがでできないことがでとことができができないこ पांच साल में डेढ़ दो साल मिनिमम दो साल डेढ़ दो साल डेफिसिट रेनफॉल देखा गया है, जबकि 2001 से लेके 2009 तक, sorry 2011 तक एक भी 2003, 2003 से लेके 2011 तक एक भी डेफिसिट रेनफॉल नहीं हुआ। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसकी वजह ये है कि ईश्वर को ईश्वर को नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। でも、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のにとは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日とは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今は、今日のことは、今日のことは、今日のことは、今日のは、今日のことは、今日のことは、今日のことのことは、今日のことは、今日のことは、今日のことは、のことは、今日のことは、今のことは、今日のことは、今日のことは、今日のこ किसी भी इकोनॉमी में पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है पूरा एग्रीकल्चर वो पानी पे चलता है खास करके गुजरात जैसे एरिया में जहां वैसे ही रेनफॉल कम है तो वहां जब नर्मदा का पानी आना शुरू हुआ तो इंडस्ट्री को खेती को बड़े पैमाने में पानी मिलना शुरू हुआ नर्मदा का पानी आया इसलि� और वो उनके आने के बाद कम हुई पहले भी कम थी देखो इसमें दो चीजें हैं गुजरात में इलेक्ट्रिटी इलेक्ट्रिसिटी थर्स्ट पहले भी कम था और उनके आने के बाद और कम हुआ और दूसरे राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कम नहीं हुई और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कम हुई क्योंकि पुलिस विजिलेंस बढ़ा जो जीब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 どうしても、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このよるに、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、ロードシェこのように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このよに、こののようのように、このように、このよのように、このように、 और जहाँ थ्री फेज उसमें दो तरह से है कि थ्री फेज का मॉनिटरिंग इम्प्रूव कर दिया कुछ-कुछ जगह लाइन अलग कर दी और कुछ-कुछ जगह मॉनिटरिंग अच्छा किया कि बस जिस दिन उनको बोला जाता है कि थ्री फेज बंद रखना पड़ता है उस दिन वो बंद रखेंगे बंद नहीं रखेंगे तो आधे घंटे में पकड़े जाएंग どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいです。 कि वो चाहे कि भाई किस चीफ मिनिस्टर को सांस लेने से रोकना है तो इतने सारे स्टै आर्डर आ जाएंगे दस दिन के अंदर कि सांस भी नहीं ले पाएगा देखो भारत का वो दिन खत्म हो गया कि जब नेता कुछ चीज हुआ करती थी भारत के पॉलिटिक्स में 1991 तक पॉलिटिशियन का साशन था 1991 के बाद पॉलिटिशियन का साश यानी जवाहरलाल गांधी के समय कितना भी वो एकदम गिरा हुआ आदमी था अच्छा नहीं आदमी नहीं था पर वो पावर में था वो बोले दिन तो दिन वो बोले रात तो रात लालबाडु शास्त्री पावर में थे देवी इंदिरा राम मां पावर में थी वो बोले दिन तो दिन रात तो रात राजीव गांधी पावर में थे 1991 के बाद को जैसे प्रधानमंत्री है नरसिंहाराव, उसको तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने ही प्रधानमंत्री बनवाया था, उसकी तो औकात ही नहीं थी, एमपी भी बनने की औकात नहीं थी, पार्टी में भी खत्म हो गया था, और ग्रासरूट पॉलिटिक्स में तो उसका नामोनिशन कब का खत्म हो चुका था, जब राजीव गांधी ने देखा कि ये � ブリビストラバンケ、カヴィタ・エリキニシューキー、コンピューター・シューキー、アイタナフリー・タイム・タウスケパス、キュースネ、コンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピュータコンピューター・ター・コンピューター・コンピンピューンピューター・コンピューター・コンータューンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピューター・コンピュ और शर्थ ये रखी थी कि आप Manmohan Singh को Finance Minister बनाओंगे और उसने Multinational Company की वो शर्थ मान ली, Manmohan Singh Prime Minister बन गया, आरे, Finance Minister बन गया, 1991 की बात कर रहा हूँ. तो इंदिरा का, देवी इंदिरामा के समय, politician के हाथ में power क्यों था, क्योंकि उस समय media, politician के एंडर में था, दूरदर्� अखबार तीसरे नंबर हो पे था क्यों क्योंकि lower class के पास अखबार खरीने के पैसे नहीं थे तो upper class और middle class है वो अखबार पढ़ता था लेकिन जो lower class है वो सिफ TV देखता था और All India Radio सुनता था और वे दोनों मीडिया देविंदियरामा के पास थे दूसरा newspaper क और जो पब्लिक सेक्टर थे, स्टील बनाने की कंपनियाँ, सीमेंट बनाने की कंपनियाँ, वो सब गवर्नमेंट के अंदर में थी। लाइसेंस कोटा रात था। यदि आपको सीमेंट इंपोर्ट करना है, विदेशों से, तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो पॉलिटिशियन है वो कंट्रोल करता था इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और इंडस्ट्रियलिस्� ख़राबी सिस्टम था, अच्छा सिस्टम क्या? एकदम ख़राब सिस्टम था कि जिसकी वजह से देश का विकास रुक गया और उसकी वजह से 1991 में हमें मल्टीनेशनल कंपनी और आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ी। पर 1991 तक पॉलिटिशियन के पास इतना, 1989 तक पॉलिटिशियन के पास इतना पावर था। कि वो भारत के अंदर सारी लॉबियों को दबा सके और बोल सके कि आप बाजू में रहो मुझे ये करना है ये होके रहेगा। लेकिन 189 के बाद धीरे-धीरे सिचुएशन बदल गई 1991 में सिचुएशन पूरी बदल गई और 91 के बाद भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो लॉबियों के कंट्रोल में आके यानी जिनका अपना मास बेस थ अभी नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट मास बेस भी है, लेकिन 2003 में नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट बाय मास बेस नहीं था, उनका कैडर बेस था आरएसएस के अंदर वो नंबर वन पॉपुलर लीडर थे, और आरएसएस का, बीजेपी का मास बेस था, कि भाई कांग्रेस से ये कम खराब पार्टी, है, इस पार्टी को शासन में लाना चाहिए, पर अ अब... メディアが 70%80%、プレッドメディ 70%、ティーチャンネルが 70%、プレッドメディアが 70%、ティーチャンネルが 70%、今、このようなことを言うことができます。このように、このスパイパーは 20% です。このように、このパントは1個のカフィサーが1個のカル1カフィニーが1個のフォン1カフィニーが1個のカフィサーが1個のカフィサーが1個のカフィサーが1個のカフィサーが1個のカフィサーが1個ート1個のカフィサーが1個のカフィサーが1個のカフィサーが1のカフーが1個のカフィ1のカフィサーが1個のカフィサーが1 उन्होंने यदि spare part बेढ़ने बंद होगे तो एक बेढ़ बाद एक power plant बंद हो जाएंगे। तो इतना सारा अब material economy के उपर step by step control है। जैसे बैंकों के अंदर check clearance में जो माइकर के instrument होते हैं। वो कौन company supply करती है। ओलिवेटी। ओलिवेटी किस की company है। City bank की। अमेरिका की तो जी सिटी बैंक ने बोला कि भाई ये मशीन बेचना बंद कर दो तो जितने मशीन हैं वो चलते जाएंगे एक मशीन बिगड़ा चेक क्लियरेंस लो गया दूसरा मशीन बिगड़ा चेक क्लियरेंस और लो गया चेक क्लियरेंस बंद हो जाएगा तो अब जो लॉबियां हैं वो इतनी पावरफुल है कि वो दिन गए फिलहा� कि 私の知識は何ですか 20 किलो वजन उठाये, 100 किलो वजन उठाये, चलो ये भी मान लिया, एक आंसे 200 किलो वजन उठाये, लेकिन कोई कहे कि भाई एक आंसे 5000 किलो वजन उठा सकता है, 10000 किलो वजन उठा सकता है, तो वो materially impossible है, और इसी तरह से ये मानना कि एक आदमी है, वो बहुत बड़े परिवर्तन लाएगा, वो materially impossible है, और यदि व तो वो कंपनियां शुरुआत में मिशनरियों को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि उन्हें पीएम पी को टिकने देना है लेकिन जब वो उनका पूरा सर से पांव तक बेस आ जाएगा तो मिशनरियों को प्रमोट करके धीरे-धीरे सारे मंदिर रथियाँ के और जो भी उनके दूसरे हड़कंडे हैं वो मैंने और वीडियो टेप में बताया कि किस तर マイラジョグップ、ライト・ウィコール・グープ、アンミラー・マスカー・デ・バーラー、ライト・ウィコール・ワガラケ・カノン・ランナー。と、フィリア、ビデオテッバナニキキャジャロープリ。Ye、ビデオテッバナニキジャローディスレイヨンキ、キュッキュッジョ、モディ・バクテ、ウォーカテンキ、コイジャローテイ、デュニアメ、デシメ、ライト・ウィコール・ワガラ・カノン・ランキ、バス、エクティコ、ピアン・バナド、カフィジャーダー。モディサーネサー・カピニカ、ナンド・モディナーサニカー、ディディスメライト・リコール・モディ・バクティー、モディー、ジ アシル・スウスとワキル・シュスといことですが、2つのことは、2のこことは、2つののことは、2つのこことは、2つのこことは、2つ2つのこ2つのことは、 サーレティーズが食べることは難しいです。そして、この間の Right to Recall のことするの間のことは、この間のことは、この間のことは、この間 l ことは、この間たことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、この間のことは、 मैंने Right to Recall PM की मांग किया है, यह मेरा reference material है, rahulmehta.com slash 301.pdf मैं फिर से link repeat करता हूँ, rahulmehta.com slash 301.pdf मेरे Right to Recall Party का manifest हो है, उसमें chapter 6, chapter 6 है Right to Recall PM, और chapter 6.6 पर यह मैंने draft दिया है, Right to recall PM का ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छपता है, तो भारत के नागरिकों को Right to recall PM की प्रोसीजर मिलेगी, यानी कि 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर, वो मनमोहन सिंह को निकालकर नरेंद्र मोदी को PM बना सकते हैं। तो वो यदि आप नरेंद्र मोदी के सच्चे भक्तों, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको ये Right to recall PM को सपोर्ट करना चा� तो मोदी साहब महीने के अंदर पीएम बन सकते हैं और मैं सपोर्ट करता हूं मैं इस ड्राफ्ट को सपोर्ट करता हूं मैं न मोदी साहब के खिलाफ हूं ना फेवर में हूं मेरा मकसद राइट तू मेरे मेरी दौड़ राइट तू रिकॉल से शुरू होती है और वहां खत्म होती है राइट तू रिकॉल पीएम के आने के बाद उनकी पीएम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 もしあなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持たら、あなたがお金を持っていたら、あなたがお金を持っていたら、な ये तो मनमोहन सिंह तो एक के बाद एक स्कैंडल किए जा रहा है तो जितनी जल्दी हो इसको नौकरी से निकाल के मैं नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के फेवर में हूं और इसलिए मैं चाहता हूं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप राइट टू रिकॉल पीएम ड्राफ्ट को गैजेट में डालने की बात को आगे बढ़ाइए आप प्रध सांसदों को कहो कि वो प्रधानमंत्री को कहे कि वो राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट गैजेट में छापे और यदि पीएम मना करते हैं तो चलो पीएम के मनमोहन सिंह के खिलाफ हमें एक और पॉइंट मिलेगा कि यादवी कितना कमीना है कि राइट टू रिकॉल पीएम की बात को स्वीकार करने से मना कर रहा है कि भाई ये आदमी ये एमपीएमएल है वो आम आदमी के हितों के खिलाफ है तो मैं समापन करूंगा कि एक आदमी अच्छा पीएम बन जाए उससे प्रॉब्लम सॉल हो जाएगी ऐसा नहीं होता लाल बादू शास्त्री देवी इंदिरा अम्मा राजीव गांधी हमें अच्छे पीएम मिले राजीव गांधी बहुत अच्छे पीएम नहीं थे पर जो मैंन でも、これはもう一つの benefit を受けたら、でも、これはもう一つのために、このために、このために、このために、このために、このために、このために、IMF や NRI のために、このために、このために、このために、このために、このために、100% を超えて、そのために、1990年に、このために、このために、 उन्होंने देख लिया था कि ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और सब निकम्मी संस्थाएं एनआरआई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए, जो हो सके वो देश में ही करना चाहिए। खैर, तो देश में अच्छे पीएम आए और उनकी हत्याएं हो गई, या तो उनको दबा दिया गया, बाकी देशों का आप इतिहास देखो, तो बहुत सारे देशो अमेरिका ने इतना तो कंट्रोल ला दिया कि फिडल कास्ट्रो ने बाकी देशों में सैनिक सेना सैनिक मदद भेजने में मना किया और क्यूबा के अंदर बायोलॉजिकल वेपन केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन उन्होंने नहीं आने दिए। यानी क्यूबा को उन्होंने एक पॉइंट से ज़्यादा मजबूत जो बनाने की बात थी और जब strong leader या dictator का session आता है, तो junior staff है, वो corrupt हो जाता है, और जो honest junior staff है, उसका motivation कम हो जाता है, वो देखता है कि बें credit तो मुझे मिले की नहीं, credit तो सारे बड़े लोग ले जाएंगे, तो उनकी efficiency में कमी आ जाती है, और इंडिया की situation देखो, तो ये मानना कि 550 में से 300-400 MP इमान� アビガイとスのバー、ラジエサバー、ドスラハダレ、ワーペ、マジョリティ、ニアネワリ、ビジェピ、ドジャー、チョダメ、ワー、ドノセ、カノン、パソギア、トワン、スプリムコート、ハイ、ハッド、ランメ、アウスはバー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンダー、エク0ンダー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンー、エクセンダー、エクセンダー、エクセンー、エクセンダー、エクセー、エクセンダー、エクティー、エクティー、エ もう一度、こすが、もう一度、もうい度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうを度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうの度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 और वो अच्छे कानून देश में आएं तो अपने आप जो भी अच्छे आईएएस आईपीएस से उनको काम करने में आसानी होगी उनको उभर के आने में आसानी होगी जो बुरे लोग हैं जुडिशियरी में हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री में एमपी एमले में आईएएस आईपीएस में उनको दबाने में उनको कमजोर करने में आसानी र